ओ oh. शा ओम शांति शांति शांति वर्तमान सत्र में हम ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना का अभ्यास कर रहे हैं आज संध्युपासन के मनसा परिक्रमा मंत्र में से चौथा मंत्री दिख सोमोिपति सुजो रक्षिता अश्नि ईशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ये नम अस्तु योस्मान देश यम यम यम तम वो योजं दुदीछिका अर्थ है उत्तर दिशा पूर्व की ओर बैठने के पश्चात दाई ओर का हाथ उस ओर दक्षिण दिशा हो जाती है पीठ पीछे प्रतीक्षी दिशा हो जाएगी उसके बाद उदीची उत्तर की दिशा ऐसे सामने केवल बैठ यानी बैठे हैं तो उस समय जिधर है उधर पूर्व की दिशा हो जाएगी दाहिना भाग जो है ये दक्षिण पीठ पीछे पशीची और बायां भाग ये उदीची दिशा हो, हो गई नीचे ध्रुवा दिग है और ऊपर ऊर्धवा दिग इस रूप में लगाना चाहिए दिशाओं की अपेक्षा ना करके अपने शरीर से ही कर लेना चाहिए इस दिशा में आने के उपरांत अब क्या होता है हमारा एक घेरा पूरा हो जाता है ईश्वर के साथ सामने में ज्ञान स्वरूप ईश्वर का हो गया दक्षिण में इंद्र स्वरूप परमेश्वरी रूप का हो गया और पश्चिम में पीठ पीठ में वरुण वरिण्य सर्वोत्तम स्वरूप वाले ईश्वर का हो गया अब ये चौथी दिशा थी इसमें है सोमह सोम स्वरूप सोम का अर्थ होता है अत्यंत शांत शांत का अर्थ होता है निरुपद्रव निरुपद्रव का अर्थ होता है और विरुद्ध प्रगति कार्य का अथवा कर्म का अभाव नहीं होगा चेष्टा का अभाव नहीं होगा शांति में भी शांत होने का अर्थ नहीं होता है कुछ भी नहीं करना शांत का अर्थ होता है और विरुद्ध करते होते जाना या अविरुद्ध करते रहना आप जैसे लिख रहे होते हैं तो लिखते समय भी शांति रहती है लेकिन सामने वाले को सुन के लिखना हो अब शांति नहीं रहेगी सोच सोच के लिखना हो तो भी अपनी ओर से सोच के लिखना हो तो शांति रहेगी सामने वाला बोलते जल्दी से लाव लिख करके अब नहीं रहेगी तो कर्म तो अपनी ओर से जब कर रहे होते हैं तब भी हो रहा होता है और शांति रहती है वहां पर तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई विरुद्ध परिस्थिति हो और उसमें चेष्टा जब करनी होती है वहां अशांति उत्पन्न होती है विरुद्ध चेष्टा का नाम शांति है जहां हमको संघर्ष करना होता है संघर्ष रहित अगर गतिशीलता हो तो उसमें भी शांति रहेगी इस कारण से शांति का अर्थ चुपचाप नहीं है गतिहीन होना नहीं है चेष्टाहीन होना नहीं है अविरुद्ध चेष्टा यहा शांति का अर्थ है तो ऐसे ही ईश्वर यहाँ सोम स्वरूप है ईश्वर के लिए एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है जो गति से रहित होते हो ईश्वर की चेष्टा अथवा हमारी जीवात्मा की भी चेष्टा सदा चलती ही रहती है जब तक जीवित है जीवात्मा चेष्टा रहित नहीं हो सकता प्रलय में जाकर के केवल चेष्टा रहित होता है या मूर्छित होने पर शेष समय जीवात्मा की भी चेष्टा चलती रहती है और ईश्वर की तो कभी बंद नहीं होगी इसलिए शांत हैं तो उसका अर्थ हुआ ईश्वर सर्वदेव अनुकूल चेष्टा ही कर रहे होते हैं विरुद्ध चेष्टा ईश्वर से संभव नहीं है तो यहाँ पर हमें ईश्वर के उस स्वरूप का ध्यान करना है जो लगातार एक रस चेष्टा करते जा रहे हैं और अनुकूल तो पहले अपनी स्थिति बनाने के लिए यहाँ पर पूरा प्रयास करना है हम कोई भी जो विरुद्ध चेष्टा है चिंतन सोचने से लेकर के शरीर की स्थिति को पहले पूरी तरह से स्थिर बना लेंगे स्थिर बनाने के बाद विचार को देखना है कि कोई भी अनिष्ट विचार तो नहीं आ रहा है अनिष्ट विचार यदि नहीं आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप शांति हो जाएगी चित्त में अगर अशांति बनी हुई, तो उसका अर्थ है कि विरुद्ध विचार उत्पन्न हो रहे हैं मन में अशांति का दिखना और विरुद्ध विचार का उत्पन्न होना ये बराबर है पर्याय है विरुद्ध विचार यदि नहीं उठ रहे हैं तो अपने आप शांति की स्थिति होगी ही हो होगी जैसे सूर्योदय होने पर अपने आप प्रकाश हो जाता है नियम है ऐसे ही अनुकूल विचार उठने पर अपने आप चित्त शांत हो जाता है ये नियम है कोई भी दोनों इस में इसमें विरुद्ध नहीं होता है तो चित्त को शांत करने के लिए विचार विरुद्ध नहीं होनी चाहिए अर्थात प्रमाण पूर्वक विचार होने चाहिए प्रमाणिक विचार जब होगा प्रमाण के अनुकूल ज्ञान जब उठ रहा होगा तो निश्चय से मन में शांति एकाग्रता की स्थिति उत्पन्न होगी तो यहाँ है कि विक्षेपों को नहीं उठाना वृत्तियों को नहीं उठाना अनिष्ट विचारों को नहीं उठाना और उसका कारण होता है अपनी अपेक्षा प्रयोजन आशा जितनी आशाएं रहेगी जितने बाह्यलौकिक प्रयोजन रहेंगे जितनी अधिक योजनाएँ रहेगी उतने ही ये विचार विरुद्ध विचार उठेंगे तो इन विचारों को रोकने के लिए योजनाओं को बंद करना संसार से संबंधित कोई भी आशा अपेक्षा प्रयोजन जो भी बना हुआ है उनको ही छोड़ते जाना उनको उठाना ही नहीं अथवा उठ रहा है तो लगातार संकल्प करते रहना ये मुझे नहीं चाहिए इसी को मुझे छोड़ना है और यदि आशाएं अपेक्षाएं लौकिक प्रयोजन उठते रहते हैं तो यहाँ विरुद्ध स्थिति होगी क्योंकि ये ही यहाँ ईश्वर के विरुद्ध होते हैं और कुछ नहीं है विरोध यहाँ पर अंदर हमारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जानता, ना किसी की वहाँ पर पहुँच है ना मन इंद्रिय हमारे विरुद्ध चल सकते हैं फिर भी वहाँ अशांति होती है तो वहाँ केवल अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा होता है अज्ञानता के ही कारण हमारी योजनाएँ या बाह्य विचार उत्पन्न होने लगते हैं या हम करने लगते हैं तो ईश्वर के सोम स्वरूप का ध्यान करने के लिए उनके समक्ष अपनी पात्रता बनानी है पात्रता यही होगी कि हम ईश्वर से अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहते हैं ये वहाँ पर दिखाना है ईश्वर को ईश्वर को जैसे सामने वाले व्यक्ति को हम दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो उनके सामने कैसा भाव रहता है अंदर से हमको लगता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ तो उस अवस्था में सामने वाला मान जाता है ठीक यही स्थिति ईश्वर के सामने उत्पन्न करनी है कि मैं केवल आपको ही चाहता हूँ प्रकृति को संसार को नहीं चाहता हूँ ये अवस्था वहाँ दिखानी है ईश्वर को उत्पन्न करने का प्रयास करना है तो इस रूप में ईश्वर सोम स्वरूप हैं ये अनुभूति बनेगी धीरे धीरे चित्त शांत होते लगेगा तो शांति की अनुभूति हो जाएगी वही ईश्वर का सोम स्वरूप है सुख और शांति में अंतर होता है शांति की अवस्था उत्पन्न होने के बाद सुख उत्पन्न होगा सुख अशांति में भी होता है और शांति की अवस्था में भी कभी कभी नहीं होता है और शांति की अवस्था में फिर सुख होता भी है क्योंकि सुख की अनुभूति अलग होती है शांति से शांति में केवल विरुद्ध अवास चेष्टाएँ नहीं होती है लेकिन सुख दूसरी ढंग का होता है उसका अपना एक स्वरूप होता है महानुभूति भेद होता है तो शांति अवस्था होने के बाद सुख भी उत्पन्न होने लगता है प्रायः ये स्थिति रहती है पर सुख और शांति दोनों एक नहीं है अर्थ दोनों अलग अलग हैं यहाँ ईश्वर के शांत स्वरूप को लिया गया है आनंद स्वरूप को नहीं अनंत स्वरूप के लिए अलग से फिर करने का है यहाँ केवल शांत स्वरूप को लेना है यानी विरुद्ध चेष्टा ईश्वर नहीं करते हैं वैसे मुझे भी नहीं करनी है मुख्य बात यह है अगला है स्वजह रक्षिता विशेषण भी ईश्वर का ही है ईश्वर स्वजनमा है यानी स्वतः प्रकट होने वाले हैं स्वतः ईश्वर अपनी प्रसिद्धि हमारे सामने करते हैं तो इससे यह अर्थ निकलता है कि ईश्वर के लिए हम ईश्वर के ऊपर हम बलात् नहीं कुछ कर सकते ईश्वर अन्यायपूर्वक हमारे बस में नहीं आएंगे सुअजह करिएजह के कर लिए ही है वो तो स्वयं उत्पन्न होने वाला सोज तो ही है संभव तो सोज स्वयं जायते जो शब्द है ना सोज यानी स्वयं जाएते से भी बन जाएगा वैसे अच्छा तो उसमें अर्थ हो जाएगा अच्छी प्रकार से जन्म ना लेने वाला निश्चय से अच्छी प्रकार था निश्चय से जन्म ना लेने वाला सुअ और सोजय यहाँ हो जाएगा इसमें स्वयं जाएते स्वयं प्रसिद्ध हो भगवती दोनों में से कोई भी अर्थ ले लेंगे अजन्मा है यहाँ पर और अच्छी प्रकार से निश्चय पूर्वक ईश्वर अजन्मा है उत्पन्न होने वाले नहीं हैं नित्य हैं ये अर्थ लेंगे और प्रसिद्धि वाले में समर्पण से संबंध होगा कि स्वयं प्रसिद्ध होते हैं हम उनको बलात नहीं जान सकते यानी अपनी चेष्टा कितने ही करते रहें ईश्वर के प्रति इच्छा करते रहें बल लगाते रहें पुरुषार्थ करते रहें ऐसी स्थिति में मात्र ईश्वर की उपलब्धि नहीं होगी इसमें ईश्वर ही प्रमाण होते हैं जब तक हमारा कर्माशय पूर्ण नहीं होता है चेष्टा प्रयत्न हमारा एक मात्रा में जब तक नहीं बनता है तब तक ईश्वर की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आती हमारे लिए यह देखना ईश्वर का ही काम होता है कि हमारा वो कर्म पूरा हो गया कि नहीं तो इस कारण से कितना ही हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो रही है तो वहां निराश होने की अपेक्षा नहीं है ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा कर्म निष्फल हो रहा है या हमारा प्रयत्न गलत हो रहा है ऐसा नहीं है प्रमाण पूर्वक यदि जान पूर्वक हम प्रयास कर रहे हैं तो वहां केवल मात्रा की न्यूनता रहती है मात्रा न्यून होने पर वो आनंद या ज्ञान जो उत्पन्न होना चाहिए ईश्वर से वो नहीं होता है स्वयं जायते वाले से ये होगा हाँ यानी वो अपने आप प्रकट होंगे हमारे करने से नहीं होंगे अजनमा में दूसरा हो जाएगा इसी प्रकार से वो नित्य हैं और नित्य होते हुए भी, भी अब यह होगा कि हमको हमारा जो भी कर्म आदि है व्यर्थ नहीं जाएगा इस रूप में होगा यानी है ही उसमें भी निराश होने की बात नहीं है ईश्वर है कि नहीं आदि ये सब भाव में आएंगे अलग दूसरे भाव आ जाएंगे एक नित्य के प्रति जो जो भाव होता है वो आएंगे वहाँ पर और यहाँ प्रसिद्ध कार्थ जनाने में जो समर्थ है जो स्वयं हमको अपना ज्ञान देते हैं तो ईश्वर अपना ज्ञान स्वयं तब देंगे यद्यपि हमारे कर्म पूर्वक देते हैं नियम है तो उस कारण से होता है हम अभी जैसे प्रयास कर रहे होंगे नहीं सफलता नहीं मिलेगी तो यहाँ पर ये नहीं मानना है कि हमारा कर्म व्यर्थ है यहाँ यही मानना है कि कर्म में न्यूनता है अभी मात्रा नहीं पूरी हो रही है एक पूरी मात्रा होने के बाद निश्चय से ईश्वर की ओर से आनंद उठता है ज्ञान आता ही आता है इसमें कोई संसई नहीं है हाँ उसी में मिलते हैं और कम से कम पुरुषार्थ में यानी जितना हम समझते हैं कि जितने में हम थक जाते हैं जहाँ से हमारी प्रतिकूलता हो जाती आरंभ, उसको हम पुरुषार्थ का अंतिम मान लेते हैं सीमा लेकिन उतना ही नहीं होता है पुरुषार्थ पुरुषार्थ का अपना वो होता है संग्रह हर कर्म के लिए उपलब्धि के लिए उतने स्तर के पुरुषार्थ चाहिए ये देखना ईश्वर का काम होता है या देने वाले का होता है परीक्षक करने वाले के हाथ में नहीं होता है ये। करने वाला एक मांगने रहा उसके कर्म के से देगा। तो मांगना एक अच्छा हाँ, हाँ हाँ मांगना और करना दोनों दोनों चलेगा नहीं तो उपेक्षा होगा उसमें उपेक्षा का भाव होगा नहीं मांगते है। इसका मतलब आवश्यक नहीं समझते उसको और मांगने से जो दीनता आती है निराविमानिता वो उसके बदले अहंकार उत्पन्न होगा विरोधा विरोधाभास होगा ना चाह भी रहे हैं लेकिन प्रकट नहीं कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं बिना चाहे तो करेंगे नहीं तो उस भाव में जुड़ा हुआ है वो मांगना लेकिन उसको प्रकट नहीं कर पाते इसी कारण से इसके विपरीत दोष अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो वो अहंकार उत्पन्न ना हो यथा स्थिति रहे इस कारण से मांगना भी प्रकट करना चाहिए निर्दोष अवस्था यही है तो उन दोनों में से कोई भी अर्थ ले सकते हैं स्वजह का अपने आप आप प्रकट होंगे ही होंगे यहाँ आशा बनानी है उल्टा विपरीत संसारिक पदार्थों की तो छोड़नी है लेकिन ईश्वर हमको मिलेंगे ही क्योंकि मिलते ही मिलते हैं ऐसी स्थिति बनानी है यहाँ पर आ, एक प्रकार से व्यग्रता जो भी लौकिक पदार्थों के पाने में जितनी व्यग्रता होती है जितनी उत्कंठा होती है जितनी तीव्रता होती है वो सारे के सारे भाव यहाँ उत्पन्न करने हैं इससे आप मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं देखिए एक माँ जैसे बालक होता है अपने माता पिता से कितना भी वो भोजन मिल जाए कितना भी वस्त्र मिल जाए कितने अच्छे भवन मिल जाए सब सारे साधन मिल जाए लेकिन वो सानिध्य नहीं मिले वो कुछ नहीं मानता है उसको सानिध्य को प्रमुखता देता है ऐसे हम किसी भी व्यक्ति से मित्र है साथी है कोई भी है कोई चीज मांगते हैं वो धन सम्पत्ति जो भी दे देता है लेकिन वो बात नहीं करना चाहे तो हमको अच्छा नहीं लगता है वो तो ये यानी आत्मीयता जो हम चाहते हैं एक दूसरे के निकटता वो प्रमुख होती है चीज तो उस दृष्टि से हम यह मांग करेंगे साधन तो सारे दे दिए हैं ठीक है लेकिन वो नहीं चाहिए हमको वो गौण है वो तो अपनी जगह चाहिए लेकिन अपने दोनों का सानिध्य मुख्य है तो उसके लिए प्रयास हम करते रहेंगे हर समय करेंगे बालक को जैसे खो जाता है ना माँ बाप से अलग हो जाते हैं मेले में अब जो उसको देता है उसको खाने को भी देता है बोलता भी ठीक से मैं तुमको पहुँचा दूँगा तो भी वो चुप होता है क्या वो हर समय ढूंढता है माँ कहाँ है पिता कहाँ है वहीं ले चलो मुझे तो खाना पीना सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसको वो सान्निध्य चाहता है उस समय तो ये वाली स्थिति ईश्वर के साथ भी रखनी है सारे संपत्ति जो भी साधन हमको उपलब्ध है लेकिन नहीं चाहिए तो ऐसी तीव्रता पर ईश्वर के सानिध्य लिए करना है वो तो ये हम अपनी तरफ से करते रहेंगे लेकिन जैसी उनको दिख जाएगी ना अब इसके मन में हमारे विरुद्ध नहीं है दूसरी चीज क्योंकि इतना सब करने के बाद क्या होता है फिर भी हमारे मन में रहता है एक मिथ्याभिमान की मैं इस सामर्थ्य का उपयोग फिर संसार में करूंगा जाके चाहे ईश्वर की मुझे उपलब्धि हो गई तो मैं लोगों को बताऊंगा जाके या अन्य कोई यहां मुझे रहने में सुविधा हो जाएगी ये भाव पीछे रहते हैं भीतर तो जब तक ये दोष रहेंगे तब तक नहीं होगी वो हो, उपलब्धि नहीं होगी ईश्वर के ऐश्वर्यों को संसार से जोड़ना यदि चाहेंगे तो निश्चय से ईश्वर तब तक रोक के रखेंगे अपनी स्थिति तो ये वहां पर पता चलना चाहिए कि मैं अभी भी ईश्वर को क्यों पाना चाह रहा हूं ईश्वर को पाने के लिए केवल ईश्वर ही रहेंगे निमित्त और कोई नहीं रहेगा लोग में शांति से रहने के लिए नहीं है ईश्वर तो ये चीज वहाँ देखना है ये जब पूरा हट जाएगा इसका ही नाम समर्पण होता है लौक की कोई भी अपेक्षा नहीं रही तो इसका मतलब वो अब हमने समर्पण कर दिया और ये अवस्था बनने पर अब देर नहीं होगी ये निश्चित है इसी की देर रहती है तो वो भाव बनाना है कि अपनी ओर से हम करते रहेंगे लेकिन आप सोता इन हमारी सामर्थ नहीं है कि आप कब होंगे प्रश्न हम पूरे जान नहीं सकते ये भाव यहाँ पर लेना है और तीसरा सोजा अशनी इश्वर विद्युत एक उत्तम प्रकार का यानी सबसे सब उत्कृष्ट संसार में एक साधन है पदार्थ है इस विद्युत के माध्यम से सारे कार्य होते रहते हैं अग्नि का अंतिम स्वरूप जो है वो विद्युत है तो कर्म नाम की चीज ऐसे अग्नि से संभव होता है यहाँ पर ऐसे ही सूक्ष्म कार्य जितने हो रहे हैं वो अग्नि के माध्यम से होते रहते हैं तो ऐसी अग्नि अर्थात विद्युत ईश्वर की ही देन है ईश्वर ने हमको दे रखा है तो इतना सारा आ, एक प्रकार से हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा भौतिक दृष्टि से भी किए हुए हैं तो इन सब चीजों को लेकर के ईश्वर के सामने नतमस्तक होना है फिर तेब्यो नमो में समर्पण करना है अनुकूल बनाना है अपने आप को ये भाव लेके चलेंगे आरंभ करेंगे ओ। दी सोम दिको सो मो अधिपद यहाँ पर चारों दिशाओं से अब अपने आप को ईश्वर से घेर लें पूर्व दिशा में भी हैं दक्षिण में भी हैं पश्चिम में भी हैं और उत्तर में भी हैं एक वर्ग में हम ईश्वर के मध्य में आ गए चारों ओर से हमें ईश्वर उपलब्ध हो चुके हैं ऐसी मानसिक स्थिति बनाएं और ये चारों ओर विद्यमान ईश्वर हमारे रक्षक हैं और चारों दिशाओं के जो भी गुण थे उनके अंदर विद्यमान है चारों ही गुणों से संपन्न ईश्वर हमारे रक्षक हैं प्रधानता उनके सोम गुण को देनी है ऐश्वर्यवान होते हुए भी जानवान होते हुए भी व्यक्ति शांत नहीं होता है उपद्रवी हो जाता है ऐसे दोष ईश्वर के अंदर नहीं है इतनी बड़ी उपलब्धियों को लेकर भी इतने सारे गुणों को लेकर भी शांत हैं जान के अनुकूल ही कर्म कर रहे हैं स्वयं को भी विशेष रूप से शांत बनाने का प्रयास करें शरीर को सर्वथा सीधा रखें और पुनः शिथिल करें बाह्य विचारों की चिंतन की स्थितियों को सर्वथा हटा दें पत्थर के समान शरीर को बिल्कुल सुडौल और स्थिर करें निद्रा जैसी स्थिति शरीर की बनाए परंतु बुद्धि की स्थिति सर्वथा सजग रहे कोई भी कामना कोई भी अपेक्षा सांसारिक नहीं रहने दें था शांत सर्वथा निर्द्वंद्व होकर केवल ईश्वर के सानिध्य की कामना करनी है तदनुकूल चेष्टा करनी है शब्दोच्चारण के माध्यम से सोम शब्द का जो अर्थ है उसका ज्ञान उत्पन्न करके उस ज्ञान को दृढ़ बनाना है जो रक्षिता स्वय ही अपना जान देने के लिए तत्पर होने वाले परमेश्वर हमारे रक्षक हैं हम अपना प्रयास पुरुषार्थ पूरी तरह से करते रहेंगे इनको भी ईश्वर नष्ट नहीं होने देंगे हमारे इस पुरुषार्थ की रक्षा करने वाले हैं वो पुरुषार्थ की पूर्णता पर निश्चय से अपना जान अपनी अनुभूति हमें कराएंगे हमारे जीवन को इस संसार को यथाविधि आगे बढ़ने के लिए इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के पदार्थ साधनों की रचना कर रखे हैं उनमें से यह विद्युत भी एक श्रेष्ठ साधन है जो कि संसार के लिए बहुत अधिक उपयोगी है ईश्वर हमारे इस जीवन की रक्षा के लिए भी ऐसे साधन दिए हैं परंतु ये साधन हमारे जीवन के लिए हैं और जीवन हमारा ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए है हम अपने सोम स्वरूप अधिपति के लिए अत्यंत विनम्र हैं नतमस्तक होते हैं सर्वथा अपने आप को उन्हें समर्पित कर रहे हैं हमारे पुरुषार्थ के ज्ञान विज्ञान के जीवन के रक्षक जो स्वतः अपनी ओर से सजग रहते हैं बिन बिन हेतुओं के द्वारा अपना परिचान हमारे को कराने के लिए तत्पर रहते हैं हमारी अनुकूलता उन उन हेतुओं को प्राप्त करके उन्हें जानने में समर्थ होना है यही हमारा नमस्कार होगा विद्युत का हम यथावत प्रयोग करें उचित कार्यों में उसको नियुक्त करें यही विद्युत के प्रति हमारा नमस्कार है अपने इस परम ऐश्वरीय शांति प्रद ईश्वर के मार्ग में चलते हुए इनकी आज्ञा का पालन करते हुए इनके अनुरूप जीवन चलाते हुए अज्ञानता के कारण हमसे कहीं भूल हो जाने पर अन्यों के द्वारा हमारे प्रति जो द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है अथवा हमसे ही जो अन्यों के प्रति द्वेश की भावना उत्पन्न होती है हम उसे यहीं छोड़ते हैं दूर करते हैं और ईश्वर का आश्रय लेकर हम उस ओर से निश्चिंत हो जाते हैं विमुक्त हो जाते हैं उनको अब हम अपना विषय नहीं बनाएंगे शांति की अवस्था बनाने के लिए यहाँ पर ईश्वर की स्तुति मात्र करने का प्रयास कर सकते हैं यही एक उपाय है जैसे काल में किसी पेड़ के नीचे छाया में हम बैठकर उसकी छाया का अनुभव करते हैं और अपनी सुखद कामनाओं को कल्पनाओं को करते हैं ऐसे ही यहाँ केवल ईश्वर के गुणों का ही उनके सौम स्वरूप का उच्चारण के माध्यम से हम स्तुति करते रहेंगे मन में उच्चारण करते रहेंगे आप सोम स्वरूप हैं मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही यहाँ शांति की उपलब्धि संभव है प्य व्यापक भाव को भी बनाने का प्रयास करेंगे व्याप्य व्यापक भाव बन जाने पर मन से मंत्रा उच्चारण करने मात्र से शांति की अवस्था संभव है सामिति के लिए प्रत्यक्ष की अवस्था के लिए विशेष पुरुषार्थ कर सकते हैं एक ऐसे अभी अभी जिनके अंदर ये चार गुण विद्यमान हैं व्यापकता के साथ साथ ये चारों गुण किसी एक द्रव्य में हैं वह द्रव्य कैसा हो सकता है जान से उसको देखने का प्रयास कर सकते हैं आलश प्रमाद नहीं आने दें बुद्धि को सर्वथा सतर्क रखें क्रियाशील रखें ध्यान अवरुद्ध नहीं होना चाहिए ज्ञान सदैव चलते रहना चाहिए समय अपना पूरा होता है विराम देंगे <coughs>